संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व श्री गणेशा नम धृतराष्ट्र का विषाद कृपाचार्य का दुर्योधन को संधि के लिए समझाना किंतु दुर्योधन का युद्ध के लिए ही निश्चय करना नारायण नमस्कृत नरम चरोतम देवी सरस्वती व्या तथो जय मुदीर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 कौरव सेना का संचालन करने वाले सूद पुत्र के मारे जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या किया क्या कारण है कि मेरे पुत्र जिस जिस को सेनापति बनाते हैं उसी उसी को पांडव लोग थोड़े ही समय में मार डालते हैं तुम लोगों के देखते देखते भीष्म मारे गए द्रोण की भी यही दशा हुई और अब प्रतापी कर्ण भी जाता रहा महात्मा विदु ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि दुर्योधन के अपराध से प्रजा का नाश हो जाएगा उन्होंने जो कुछ कहा वह ज्यो का आज सत्य हो रहा है इस वक्त प्रार्थवश मेरी बुद्धि मारी गई थी इसीलिए मैंने उनके कहने के अनुसार काम नहीं किया संजय अब मेरे उस अन्याय के फल का पुनः वर्णन करो कर्ण के मारे जाने पर कौन मेरी सेना का प्रधान बना जिस महारथी ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन का सामना किया संजय ने कहा महाराज कौरव और पांडवों के आपस में भिड़ने से जो महान जनसंहार हुआ उसकी कथा सावधान होकर सुनिए नौका से व्यापार करने वाले व्यापारी जैसे अगाज जल में नाव टूट जाने पर घबरा जाते हैं उसी प्रकार प्रकारों के आश्रय भूत कर्ण के मारे जाने पर आपके सैनिक थर्रा उठे वे अनाथ की भांति रक्षक ढूंढने लगे संध्या के समय अर्जुन से परास्त होकर जब हम लोग छावनी में लौटे उस समय कर्ण की मृत्यु से डरकर आपके सभी पुत्र भाग रहे थे उनके कवच नष्ट हो गए थे किसी दिशा में जाना किस दिशा में जाना है इसका भी उन्हें पता नहीं था। वे शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे वे आपस में एक दूसरे को ही मारने लगे बहुत से महारथी भय के कारण घोड़ों हाथियों और रथों पर सवार होकर इधर उधर भागने लगे उस भयंकर संग्राम में हाथियों ने रथ तोड़ डाले, महारथियों ने घुड़सवारों को मार डाला तथा रणभूमि में भागने पैदलों को घोड़ों ने कुचल डाला इसी समय कृपाचार्य दुर्योधन से बोले राजन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो और अच्छा लगे तो उसके अनुसार काम करो पितामह भीष्म आचार्य द्रोण महारथी कर्ण जयद्रथ तुम्हारे बहुत से भाई और तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण ये सब तुम्हारे जा चुके अब कौन बच गया है जिसका हम आश्रय ग्रहण करें जिन वीरों पर युद्ध का भार रखकर हम राज्य पाने की आशा करते थे वे तो शरीर छोड़कर वेद वेदताओं की गति को प्राप्त हो गए हमने बहुत से राजाओं को मरवा कर अपने गुणवान महारथियों को खो दिया है उनके बिना अब हम अकेले रह गए हैं ऐसी दशा में हमें दीनता पूर्वक बर्ताव करना पड़ेगा जब सब लोग जीवित थे तब भी अर्जुन किसी के द्वारा परास्त नहीं हुए कृष्ण जैसे सारथी के होते हुए उन्हें देवता भी नहीं जीत सकते उनकी वानर की चिन्ह वाली ध्वजा देखकर हमारी विशाल सेना थर्रा उठती है भीमसेन का सिंहनाद पांचजन्य की भयंकर आवाज और गांधी धनुष की टंकार सुनकर हम लोगों का दिल बैठ जाता है अर्जुन के हाथ में डोलता हुआ स्वर्ण से जटित महान धनुष चारों दिशाओं में इस प्रकार दिखाई देता है, जैसे की घटाओं में बिजली, जैसे प्रकार वायु के प्रेरणा से बादल उड़ते फिरते हैं वैसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा हाके हुए घोड़े जो सुनहले साजों से सजे रहते हैं अर्जुन की सवारी में दौड़ते हैं अर्जुन अस्त्रविद्या में कुशल है उन्होंने तुम्हारी सेना को इसी प्रकार भस्म किया है जैसे भयंकर आग घास की ढेरी को जला डालती है वे धनुष की टंकार से हमारे योद्धाओं को को। को उसी प्रकार भयभीत करते हैं, जैसे सिंह मृगों आज इस भयंकर संग्राम प्रारंभ हुए दिन बीत गए। महासागर में हवा के खाकर डगमगाती हुई नौका की तरह आपकी सेना को अर्जुन ने कपा डाला है उस दिन जयद्रथ को अर्जुन के बाणों का निशाना बनते देख भी तुम्हारा कर्ण कहाँ चला गया था अपने अनुयायियों के साथ आचार्य द्रोण मैं तुम कृतवर्मा तथा भाइयों सहित दुशासन ये लोग कहाँ गए थे? सब वही तो थे पर अर्जुन पर किसी का जोर नहीं चला तुम्हारे संबंधियों भाइयों सहायकों तथा मामाओं को उन्होंने अपने पराक्रम से जीत लिया और तुम्हारे देखते देखते सबके सिर पर पैर रखकर जद्रत को मार डाला अब हम किसका भरोसा करें यहाँ कौन ऐसा पुरुष है जो अर्जुन पर विजय पा सकेगा उनके पास नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र हैं। उनके गांडीव की टंकार सुनकर हम लोगों का धैर्य छूट जाता है जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि अंधकार मई दिखाई देती है उसी प्रकार हमारी वह सेना सेनापति के मारे जाने से श्रीहीन हो रही है सभी योद्धा घबराए हुए हैं उधर सातिकी और भीम से जो वेग है वह समस्त पर्वतों को विदीर्ण कर सकता है समुद्रों को सुखा सकता है राजन दूध सभा में भीम से ने जो बात कही थी उसे उन्होंने सत्य करके दिखा पांडव सज्जन है अनुचित व्यवहार किए उन्हीं का अब फल मिल रहा है तुमने यत्न करके सारे जगत के लोगों को अपनी रक्षा के लिए एकत्रित किया था किन्तु तुम्हारा ही जीवन संदेह में पड़ा हुआ है दुर्योधन अब तुम अपने को बचाओ बृहस्पति जी की बताई हुई यह नीति है कि जब अपना बल कम अथवा बराबर जान पड़े तो शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए लड़ाई तो उस वक्त छेड़नी चाहिए जब अपनी शक्ति शत्रु से बढ़ चढ़ हो बल और शक्तियों से हम पांडुओं से कम हो गए हैं अतः मेरी राय में तो अब उनसे संधि कर लेना ही उचित है जो राजा अपनी भलाई की बात नहीं जानता और श्रेष्ठ पुरुषों का किया करता है, हम लोग राज्य पा जाएं, तो इसी में अपनी भलाई है मूर्खता बस हार जाने में कोई लाभ नहीं है राजा धित्राष्ट्र और भगवान श्रीकृष्ण के कहने से युधिष्ठिर तुम्हें राज्य दे सकते हैं श्री कृष्ण युधिष्ठिर भीम और अर्जुन से जो कुछ कहोगे उसे वे सब लोग मान लेंगे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है मेरा विश्वास है कि श्री कृष्ण धित्राष्ट्र की बात नहीं टारेंगे और युधिष्ठिर श्री कृष्ण की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करेंगे इसलिए मैं संधि करने में ही कुशल देखता हूँ पांडवों के साथ लड़ने में कोई लाभ नहीं है तुम यह न समझना की मैं कायरतावश या प्राण बचाने के लिए ऐसी बात कह रहा हूँ मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कहता हूँ यदि इस समय मेरा कहना नहीं मानते हो तो मरते समय तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी कृपाचार्य के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन जोर जोर से गर्म उत्साह हुआ कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा फिर थोड़ी देर तक सोचते विचारने के बाद उसने कहा वे प्रवर एक हितैषी को जो कुछ कहना चाहिए वह सब आपने कह सुनाया यही नहीं प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते हुए आपने मेरी भलाई के लिए सब कुछ किया है यद्यपि हित चिंतक होने के नाते आपने मेरे भले के लिए ही यह बात बताई है तब भी यह मुझे पसंद नहीं आती ठीक उसी तरह जैसे मरने वाले रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती राजा जिसे ठीक महान धनी थे मैंने उन्हें जुए में जीत कर दर दर का भिखारी बनाया और राज्य से बाहर निकाल दिया अब ये मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे मेरी बातों पर उन्हें क्यों कर इतबार होगा श्री कृष्ण मेरे यहाँ दूध बनकर आए थे किंतु मैंने उनके साथ धोखा किया अब वे भी मेरी बात कैसे मानेंगे सभा में बारात लाई हुई द्रौपदी ने जो विलाप किया था तथा पांडवों का जो राज्य छीन लिया गया था उसके लिए श्री कृष्ण को अब तक अमरस बना हुआ है श्री कृष्ण और अर्जुन दो शरीर एक प्राण है वे दोनों एक दूसरे के अवलंब है पहले तो यह बात मैंने केवल सुनी थी परंतु अब इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूं जब से उन्होंने अपने अभिमन्यु का मरण सुना है तब से वे सुख की नींद नहीं लेते। हम लोग उनके अपराधी हैं फिर वे हमें क्षमा कैसे कर सकते हैं महाबली भीमसेन का स्वभाव भी बड़ा कठोर है उसने बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा की है सुखे काठ की तरह वह टूट भले ही जाए झुक नहीं सकता नकुल और सहदेव यमराज के समान भयंकर हैं वे दोनों भी मुझसे बैर मानते हैं धिष्टुम्न और शिखंडी का भी मेरा मेरे साथ बैर है फिर वे मेरे हित के लिए क्यों यत्न करेंगे द्रौपदी एक वस्त्र पहने हुए थी रजस्वला थी उस अवस्था में वह सभा में लाई गई और दुशासन ने सबके सामने उसे क्लेश पहुंचाया। उसके वस्त्र का उतारा जाना उसकी वह दीनावस्था पांडवों को आज भी याद है अब उसे युद्ध से रोका नहीं जा सकता जब से द्रौपदी को क्लेश दिया गया तभी से वह मेरे विनाश का संकल्प लेकर मिट्टी की वेदी पर सोया करती है जब तक वैर का पूरा बदला ना चुका लिया जाए तब तक के लिए उसने यह व्रत ले रखा है इस प्रकार वैर की आग पूर्ण रूप से प्रज्ज्वलित हो उठी है अब वह किसी तरह बूझ नहीं सकती अभिमन्यु का नाश करने के बाद अर्जुन के साथ मेरा मेल कैसे हो सकता है जब मैं समुद्र पर्यंत पृथ्वी का एक छत्र राजा होकर इसका पूरा उपभोग कर चुका हूं तो इस समय पांडवों का कृपा पात्र बनकर कैसे राज्य कर सकूंगा समस्त राजाओं का सिरमौर होकर अब दास की भांति युद्ध के पीछे पीछे कैसे चलूंगा दीनता पूर्ण जीवन क्यों कर व्यतीत करूंगा मैं आपकी बातों का खंडन या तिरस्कार नहीं करता क्यूंकि आपने स्नेह मेरे हित के लिए ही ये बातें कही है मैं तो केवल अपना विचार प्रकट कर रहा हूं। मेरे मन में यही आता है कि अब संधि का अवसर नहीं रहा इस समय संधि की चर्चा चलाना किसी तरह उचित नहीं जान पड़ता मुझे अब युद्ध में ही सुंदर नीति दिखाई दे रही है यह समय भयभीत होकर कायरता दिखाने का नहीं उत्साह के साथ युद्ध करने का है मैं पांडुओं के सामने दीनता पूर्वक वचन नहीं कर सकता संसार में कोई भी सुख सदा रहने वाला नहीं है फिर राष्ट्र और यश भी कैसे रह सकते हैं यहाँ तो कित का ही उपार्जन करना चाहिए और युद्ध के सिवा दूसरे किसी उपाय से नहीं मिल सकती। घर में खाट पर सोकर मरना छत्री के लिए बहुत बड़ा पाप है जो बड़े बड़े यज्ञ करके वन में या संग्राम में शरीर त्याग कर करता है वही महत्व को प्राप्त होता है जिसका बुढ़ापे के कारण शरीर जर्जर हो गया हो रोग पीड़ा दे रहा हो परिवार के लोग आस पास बैठ रोते हों उस अवस्था में दीनता युक्त वचन बोलकर विलाप करते करते प्राण त्यागने वाला क्षत्रिय मर्द कहलाने योग्य नहीं है अतः जिन्होंने नाना प्रकार के भोगों का परित्याग करके उत्तम गति प्राप्त की है इस समय युद्ध के द्वारा मैं उनके ही लोक में जाऊंगा जिनके आचरण श्रेष्ठ है जो संग्राम में पीठ नहीं दिखाने वाले सूर्य सत्य तथा नाना प्रकार के यज्ञ करने वाले हैं जिन्होंने शस्त्र की धारा में स्नान किया है उनका स्वर्ग में निवास होता है देवताओं की की सभा में वे बड़े सम्मान दृष्टि से देखे जाते हैं। देवता तथा संग्राम में पीठ नहीं दिखाने वाले शूरवीर जिस मार्ग से जाते हैं उसी से मैं भी जाऊंगा मित्रों भाइयों और दादाओं को मरवा यदि मैं अपने प्राणों की रक्षा करूँ तो निश्चय ही सारा संसार मेरी निंदा करेगा भला मित्रों और भाइयों से हीन होकर पांडवों के पैरों पर पड़ने पर से जो राज्य मिलेगा वह मेरे लिए किस काम का होगा इसलिए अब मैं अच्छी तरह युद्ध करके स्वर्ग को ही प्राप्त करूंगा इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए दुर्योधन की यह बात सुनकर सब छत्रियों ने उसकी प्रशंसा की और उसे बहुत धन्यवाद दिया सब ने अपनी पराजय का शोक छोड़कर मन ही मन पराक्रम करने की ठान ली युद्ध करने के विषय में सबका एक निश्चित हो गया सबके हृदय में उत्साह भर गया तत्पश्चात सब योद्धाओं ने अपने अपने वाहनों को विश्राम दे आठ कोष से कुछ कम दूरी पर जाकर डेरा डाला वहां रात्रि बिताकर दूसरे दिन काल की प्रेरणा से वे पुनः रणभूमि की ओर लौटे